पातंजल योग प्रदीप षड दर्शन समन्वय अवरोहण क्रम सांख्य का उदाहरण जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि से लोहे में क्रिया होती है इसी प्रकार चेतन तत्व की सन्निधि से समष्टि तथा व्यष्ट चित्तों में ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है यथा निरीक्षे संस्थित रत्ने यथा लोह प्रवर्तते सत्ता मात्रेन सत्तामात्रेण दथा चाँम जगज्जन अत आत्मनि कर्तृत्व अकर्तृत्व संस्थित निरीक्षिवादकर्तासौ कर्ता संत्र सांख्य प्रवचन भाष्य अर्थ जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र में लोहा आपसे आप, आप गतिशील होता है वैसे सत्ता मात्र देव सत्तामात्रदेवेतन तत्व से जगत की उत्पत्ति आदि होती है इस कारण परमात्मा चेतन तत्व में कर्तित्व और अकर्तित्व भी अच्छे प्रकार सिद्ध है वह निरिच्छ होने से अकर्ता और सामिप्य मात्र से करता है उपनिषदों का उदाहरण जिस प्रकार वायु सारे भोनों में व्यापक हो रहा है वैसे ही चेतन तत्व समष्टि तथा व्यष्टिचित्वों में व्याप्त हो रहा है यथा अग्निर्जथको भुवनम प्रविष्टो ूप रूपम प्रतिपो बभूव एकथा सर्वभूतात्त्त्मा प्रतिपो बिस्ायुर्थको भुवनम प्रविष्टोपम रूप प्रतिपो बभूव एकथा सर्वभूतात्मा प्रतिपो बठोपनिषद जैसे एक ही अग्नि सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर प्रतिप हो रहा है इसी प्रकार एक ही आत्मा चेतन तत्व जो सब भूतों के भीतर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है जैसे एक ही वायु सारे भोनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है इसी प्रकार एक ही आत्मा जो सब भूतों के अंदर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है महत्त्व के चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है यहा मध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनाल कौंतेय जगदीपरी परिवर्तते मम योनिमहद्रह्म तस्मिन् दधा्य हम संभव सर्वूता भारत सर्वोनसु कौंतेय मूर्त संभवती ताम्भ ब्रह्म महद्योनी अहम बीर प्रदह हे अर्जुन मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर से ही सब जगत को रचती है इस कारण सारा जगत परिवर्तित हो रहा है हे अर्जुन मेरी योनि गर्भ रखने का स्थान महतत्व है उसी में मैं गर्भ रखता हूँ अर्थात अपने ज्ञान का प्रकाश डालता हूँ और उसी जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है हे अर्जुन सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि महत है और उनमें बीज को डालने वाला मैं चेतन तत्व पिता हूँ पुरुष से में समष्टि चित्त समि अस्मिता और चित्त, व्यष्टिचित्त अस्मिता कहलाते हैं पुरुष निष्क्रिय होते हुए भी अपने चित्त का दृष्टा है अर्थात चित्त में उसके ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ भी हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है व्यष्ट चित्तों के संबंध से चेतन तत्व का नाम जीव है जो संख्या में अनंत हैं और अल्पज्ञ हैं। समष्ट चित्त के संबंध से चेतन तत्व का नाम ईश्वर अपरब्रह्म सगुण ब्रह्म और सबल ब्रह्म है जो एक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है अपने शुद्ध स्वरूप से चेतन तत्व का नाम परमात्मा निर्गुण ब्रह्म परब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म है पुरुष शब्द का प्रयोग जीव ईश्वर और परमात्मा तीनों अर्थों में होता है किस प्रकरण में पुरुष शब्द का प्रयोग किस किया गया है इसका ठीक ठीक विवेक न रहने के कारण बहुधा विद्वान सांख्य और योग के वास्तविक सिद्धांतों को समझने में धोखा खाते हैं